We change our ways to love again. पुर्ण नाम तुहे हरि भजति है पुन्न भगवति अमुल्य क्षेत्र प्राषास पुम सतेरा यस क्लास में नरेंद्रतम वामे मनोरतम देवति विश्वदायि सरदा नौ लक्षण लक्षणं श्री कृष्णार्पणम जराधाम नमानित कुल्ली ऐसे प्रेरणा आप रोग को हम पर आप तो कि तस्से हरे महादेव अमुंधे श्री चंदन मेरे बस्तियों अमुंधे हम श्री को श्री उपकामलम श्री ब्रूम वैश्वानिश्च श्री उम साक्षी कर्म सहारन रत्ना आम संज्ञा मुसाबित तम साबुतम पर्यंत सहितम श्री कश्ती करने वे बस्तियों बार फालं साहबं ताश कृषांगितां च आगमलो जीवक आवो आवो संकीर्तय कृत्वा तं लाये आचो संभारो जीवो निर्धनपाल भक्ति जव जीवो करां कामं भक्ति अश्वराज्ञेते गुनम यस्मिन् कुरणि दुषां वक्षोतु प्रलीकृते विरस्पति भो नरार्थ सतः पर ही दुछी दुछी तारका पारी लंतो नारायण रोम देवी सरस्वती वांछा अपने पेशी प्रवास में दूर जाएंगे उच्च प्रताप आलू देंगे वो भेष्म देंगे वो नमूना मां भेष्मी समाधन प्रभु करना होगा श्री इन उपजन्ति के दयामुखों के धन्ति पुष्मदीर रहना व्यासों श्री श्री उन्हें कुरुमन्मदीर दयांत्रा बुद्धिश्रुद्धा अवल नहरी नामाय इन्हें पारुलग श्री महाप्र ने गुरु के में श्री रूप के साथ में जैसे प्राप्त किया गुरु गुस्सा की महाप्रुद्ध के साथ में आगे साहिबी चर्चा हुई चर्चा और जो सभी है, क्या और ये दोनों दोनों के रहे लगभग चार चार दिवसी तक चार महीने तक श्री गुरु गोस्वामी जी रहे श्री गुरु गोस्वामी जी के सात सात मौत चित्त प्रवासी है बंगाल जो है कृष्ण तो ये रहते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं श्री गोस्वास ठाकुर के पास में रहते हैं चार विदाई दी सब अच्छा। तो लोगों को कोई जानना नहीं चाहते हैं और आप उन्हें कहाँ जाएं सब गॉडलेशन जो आए थे वे सारे सब श्री चार महीने होने के बाद गॉडलेशन को जितना भी आयल लगते हैं जो पुरी साल जनवरी और जनवरी वहाँ से साल लगते हैं श्री पर प्रमुपी रहे गुरु गोस्वाचर गुरु गोस्वा उनका दर्शन दिया उसके बाद में श्रावण के बाद श्रावण की बात ने फिर वृतावन दिया बृतापुर गोस्वामी को वहां पर उन्होंने आदेश किया तुम कोई बहुत दिनों में तुम बृतापन जाओ महाप्रभु पह के बाद में दस दिन कुछ धंटे की बात में करीब करीब दस दिन रूप गोस्वामी जी के साथ में रूप गोस्वामी जी के श्री महाप्रभु प्रयाग में ही सुंदर उनका समापन हुआ उनकी संगष्टि हुई और संगठी ने शिव महाप्रभु और शिव को इस तरह से का महीना व्यतीत हुआ ये दो महीना रह करके वहाँ आए शिव ने, ने, ने, ने बहुत दिन तक इसे गुरु को तो और पता पता तार्ण तार्ण दे दे दे तो तो बात की उसने कहा कि तुम वो गिर पा सकता है ऐसा बढ़िया रशिंग करूं रूपा उसके रश 7 8 9 10 के टाइप का है 7 8 तो चेंज नहीं करता और सुन लेना होती त्यूंग है है की के को का रागण जितने भी संप्राय हो नाम के रसी संप्राय बेसाल दिव्य बल का आश्चर्य दर्द के कोई लला जिकार कोई शक्ति का कोई तो शक्ति का कोई शक्ति का इंसान का आश्चर्य दर्द के सब किसान बरना है तो सब किसान राग का अभिभावक राग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 क्या करूँ एक बात बताऊँ ये बात बताऊँ ये बात बताऊँ ये बात देखी थी तब इबादत वहाँ कौन रहेगा कश्मीर रहेगा किसी प्रकार का कश्मीर इबादत आम श्रीमंत बन्नू लड़के को बन्नू बना उबरतूरी का बदर पा के पा तो देखते सब को दिस के पास या हमने वो के थे के थे जो ता चिंतन जन और पा पा तो बस फास्टली एक मुद्दा लगता है कुछ जो मुझ आधुनिकता और इसकी व्यवस्था के लिए संशोधन की वो ब्राह्मण को डाल देते हैं उनके में जो उनका ये अह और उनका संस्कृति को ब्राह्मण की कहानी जिसमें जगुड़ना संस्कृति पत्ते ये तो बड़ा बड़ा सबको ये उस स्थिति में चाहिए हमको चाहिए हमको बात चाहिए केवल चेहरा उसका कुछ अच्छा तो तुम संगीरण आपका वो वो चंद्राचली का मंदिर के भीम मंदिर की भी रक्षा है वो सब और इधर भी मंदिर वो भी रक्षा सिखा करोड़ करोड़ कर्मचारी जब वों जब वों के पास में पाठ्यक्रम नाटक शाला दुप्ता आपके इधर क्या मूल्य उनकी और जो मुझे मंदिर है तो मनुष्य तो ये एक्चुअली का रो का है तो कुछ नहीं होता है जिसके टाइम का समझ में नहीं आ रहा है कि वो वो वो सच में ओनली 2000 पाप नहीं पाप नहीं मैं नहीं बोलती कुछ ये फालतू में <laughs> क्ष शुरू लो के प्रधान के लिए सब बोल दिया कि वहां पुलिस के बसता की है ठीक है तो शुरुआत तो शिवाय फोन ये तीनों दिलागा हां जर्नल के 84 फिर नंबर को सही बोले जी इसके बाद में स्वरूप को अब ये देखिए अभी विचारणी तो स्वरूप को अभी कहीं आगे दे रखा पर तो श्री राघरणी ने राजा के थी थी। पर पास में शिकायत दी थी प्रतापुरु महाराज के पास हो गई है किसना रख दिया तो फिर श्री राधा का जो श्रोत था और फिर मधुबन की छोटी तो तो तो है रहा। था। था। और उनमें फिर कहीं तो तो है। सोगे न, सोगे तो है है राधा राधा की और और और कोई भी में में शिव एक तरह से आ गया कि कृष्ण सेवा भक्ति रस रस भक्ति करा प्रचार एक बार तुम कृष्ण देवा वसन्ती का पुजारी हो और मैं भी शिव नाम का एक बार दर्शन करने के लिए इससे एक बार आऊँगा। तो शिव माँ को दर्शन करके माँ की स्तुति करके माँ को रूप दर्शन को अलग से कितने मंदिरों के द्वारा करता है और माँ को रूप मंदिर को वहीं चलता है बाल देता है त्योहार पार उस श्री, तो श्री एक प्रभु श्री गोस्वामी तो का किया तो के को आगे हैं प्रभु से भक्त देकर के कौन-कौन से के के के एक एक बार हुआ यात्रा जब महा सब है उस लगन कुछ इस आगे कहीं से आती थी सामने से आती थी उसे में करके भी थी फिर उस लगन प्रयास के सब कुछ यहाँ करके दूसरों इसी महाप्रोत्साहन परिताप यहाँ पर कुछ महाप्रोत्साहन आम नहीं है गुरुओं से मिला यह हम तुम्हारे सामने कि सत्ता एमएस को विश्वदरि पब्लिक के चल की प्राप्ति हुई श्री के रूप संगम नाम करके प्रथम परिचय प्राप्त छात्र केंद्र ने वहां पहुंचे अब उन कर रहे हैं कि वंदे ऋषि गुरु ऋषि पर पर ऋषि गुरु वैष्णव आदि जो श्री भगवान साहेब तम सहने भी न आंधी तम तम सजीवा सारे तम सारे भूतल परिश्रय तम कश्ची करने दे देवा श्री राधा कश्मादान सहन लल्लता श्री विशाखामति आनिश बंदे रुष्टी बोला श्री कृष्ण की ही कर्म बोलते श्रीमद्भक्ते पैलू भक्ति बोला बंदे आनिश की शिव कुंडल किसी कर्पाकी मूस की कृष्ण ने जितनी तो चीजों पर कर्पाक करनी चाहिए होगी जितनी उन्हों शिव कुंडल करता है और अपने भूरू को ये समझना चाहिए आपने जितनी चीजों पर कर्पाक करनी चाहिए ये कुंडल करता है और मुझे जितनी चमचमी चमचमी आवश्यकता होगी उतनी कर्पाक मेरे के माध्यम से तो जितनी पूर्वक तो तो है उतनी उसकी है तो रहे उनके उनके का हैं क्योंकि के जैसी भक्ति प्राप्त हुई है जिनकी कृपा हुई उन पर गुरु और पूरी गुरु उस के तो उन वना कर रहे हैं क्योंकि गुरुदेव को मंत्र नहीं है तो मंत्र वह व्यक्ति साधारण बात की रहने नहीं पर उन्होंने उस स्त्रिया से ताल्लुक लिया उन शिक्षकों के द्वारा निरंतर कोई आपत्ति जब हम कहते हैं उस की बात और ठीक हमारा सतत परामर्श है इस बात का मुझे और उनकी कमाई पर भी समझौता अब तक आवश्यक है उसकी मुफ्त कमाई के लिए करवा करके उसके लिए शिक्षा दूंगे बाद पर उसके नाम के लिए नाम के लिए उसके लिए बोला कि इसको नाम और कुछ नहीं अगर ऐसे तो नाम सुनाके तो वो तो तो नहीं उन्होंने हमको शिक्षा तो नारायण संपूर्ण सौंप दिया गुरु जो क्रम अब बदलना कर रहे हैं ऐसे एक पंती में सामान्य दूरदर्शिता ऊपर बढ़ गया अब तो साक्षात् उनके परंपरों और परंपरों की पुरी परम्परा और सब कुछ किन्हीं बदलना कर रहे हैं अब जो बदलना चाहिए मुझे कुछ क्यों नहीं पता कुछ क्यों नहीं पता जो जीव तो को स्वरूप उनका नाम नाम करेंगे जैसा जैसा की कर रहे हैं अभी उनकी गर्णना कर रहे हैं और जीव गोस्मी गोशाली के लिए हम वंदना कर रहे हैं तो सा के गोपाल फिर स्वयं कम कहकर के बंदना तो उनकी समर्पण करने वाले सात श्री अभिंद उनकी कर रहे हैं अभी तक शिव महाविष्णु अवतार होकर के महाविष्णु अवतार होकर के विराज है और को महाविष्णु से जो भगवान वो तो से ही ब्रह्मचर्य उनकी नारी से कमर चमर तो जो महा और भूगल विराजमान है उनकी हम रचना करते हैं स्वरूप अब पर और कुल और अभी हैं हैं और करते श्री तो दोनों हैं तो के इनकी तो कर रहे और सब इन तीनों शाखाओं की हम कर वर्णना श्री चैतन्य मुख्यता एक शाखा है शुरू है है वो वो जो बिल्कुल से को शाखा श्री तो अभी ने ने के अभी आपने कहा कि के के कुछ का अभी जैसी तुम क्या मार्ग में उतना आरम नहीं मिला पर कुछ अच्छे अच्छा नहीं होते, उनकी बोलना है रे बहुत बुरा है, माँग अच्छी अतुल्य का चाहिए सारे उन्हीं चीजों में उनके सामने पांच बुरों में श्री अच्छे अच्छे तक श्री अच्छा नहीं होते, और अच्छा नहीं होती शाहरुख़ लेकिन पर बुझने हैं तो बिल्कुल पर बुझ श्री अच्छा नहीं और साठ होता प्रभु उनके लिए पूर्ण के है और उनकी है। और उनकी उनकी उन परंपरा शाखा में भीरचंद प्रभु की शाखा में सिद्ध की अनेक अनेक महापुरुष थे और फिर तो ये तो तीनों प्रभु की शाखा मन महाप्रभु प्रभु और अद्वित प्रभु और श्री गण पंडित उनकी शाखा विशेष रूप से हुई श्री गणारण पंडित उनकी और उनके द्वारा ही प्राप्ति कर रहे हैं और इनकी कृपा के माध्यम से राधकृद के की से ऐसे सब की की तो कह रहे हैं हे चेतन, हे हे हे दुणा दुणा आपको प्रणाम है संपूर्ण का विस्तार करने के लिए गौ जगत की सृष्टि भगवान ने तीन जीव का प्रचार करने के लिए और में भी भगवान ने तो ने स्वयं अवतार किया राग नाम का प्रचार करने के लिए तो उस को करने के लिए आती है अंदर चली की की उसका जैसे कहते हैं जगत सभी जीवों का कल्याण करने के तो लिए उनको के प्रश्न का जवाब क्या है क्योंकि वो मॉडल को कॉन्ट्रैक्ट का नाम होने के लिए सामने को और पर ये जो है ये वो पायलट की भी बना चेक होता है शक्ति दिखवा और ये कंफर्म क्या बात और स्क्रिप्ट पर कि तो कल्याण करते प्रशिष्ट रूप में के स्थापित और गोस्वामी में फिर शांत दास पास और के भक्तियों में जो भविष्य है जो मात्र हो किसी की बात मात्र की की उनकी अपेक्षा मुख्य रूप से कहीं राशेष रूप से राघव भक्ति रासना होकर के और हम के ही कहते हैं, हैं का है से से क्या जो उसने ही उनका मोक्षण Uh, उनका विचार फोकस वो रहे वो विक तो सर्व लोग निस्तारित रहे श्री का ज करने के लिए तीन प्रकार से अपने को अवकार करते हैं कहीं साक्षा कक्षण कराते हैं कहीं आविष्ट दर्शन कराए कहीं दर्शन के जन्म कराए प्रकट होने पर कभी साक्षाकर्षण कभी आविष्ट और कभी साक्षात दर्शन का तात्पर्य है अब स्वयं स्वयं अवते हैं ये बार है। और 125 भी फिर अपने आप दिखाना बंद कर तो वो हुआ साक्षा प्रश्न तो किसी को तो साक्षात में हैं कि में आप अपनी कोई शक्ति उनका होगा जैसे ज्ञान नाम शक्ति की शक्ति उसको करें। की नाम एक शक्ति उसको उन्होंने है पाप का विनाश करने की शक्ति उसको, उसको, उसको और जैसे हम आपने साथ पर पुण्य विभा ने अपनी जो क्षति स्थापित कर रही है पाप का पापियों का जो शक्ति है क्योंकि जीव पर उनमें पाप पार का संपर्क की जो शक्ति है वो स्थापित कर में ज्ञान नाम शक्ति है तो ये सरकार ये सब की उसका नाम है तो कहीं के लिए कोई भी कुछ देर के लिए आप दर्शन लिएता है आदेश दर्शन तो किसी जीव में भगवान की स्थिति बनने में और भगवे आप है है जब होता उसको देख संपूर्ण कभी कभी बाद श्री प्रभु किसी में उनका कहीं आवेश प्राप्त होता है ये जैसे श्री श्री इनमें श्रीनिवासाचार्य प्रभु का ही आविष्य श्री श्री उनमें रसकानंद उनका आविषेक करके तो कभी-कभी कर के के लिए द्वारा कभी था था। श्री शामल आयुष मूल जान इस प्रकार महापोम के इन तीनों महापुरुषों का फिर से आवेश हुआ और श्री श्री उनमें महादेव का आवेशान का आवेश और श्री श्या में श्री अद्वैताचार्य उनका तो कभी कभी आवेश प्राप्त होता है शक्ति के रूप में भगवान भगवान तो दर्शन इस तरह दर्शन में में में जब अवतार है, उस को आने के जैसे श्री महाप्रभु अड़तालीस वर्ष साक्ष विराजमान हुए और उस अवतार का दर्शन किया के एक बार, ये से दर्शन बार किया हो गया। तो अब आप कभी-कभी अलग से भी देखा दर्शन को ध्यान है किसी शरीर में साक्षा दर्शन की प्राप्ति हो जाती है ऐसे पुष्प को शुद्ध में दुछ दुछ दुछ। तो अब जैसे मानसिक का मुकुल की कलिजन के लिए मानसिक कारण का हुआ खुल गया या पिता को भी आपकी आवाज सुनकर जो अवलोकन हो सके और तीन दृष्टा विचार मानसिक प्रकार के चरणीय चिकित्सा बिंदु और है और तीन के बाद में कुमुद को मिला श्री राघव को समझते भाग से कहते हैं और आप बाकी क्या हुआ गिरा प्रकाश मेरे जैसे बात करते हैं कुछ मानसिक करना बहुत बड़ी बड़ी कष्ट है और आगे उसको कर लेना आप सम्मान वाली का धन्यवाद थैंक यू और बोल रहे हो बहुत थे धन्यवाद तो आपको दो है श्री से उनकी गुरु जी से कह रहे हैं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 अब यह अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आ आपसे आते चलिए कि तुम का कि तुम करती शुनायक का कोई जामन डॉक्टर को पूछ रहे हैं क्या है अपने जीवन नामक अरे तेरे काम दो का क्या है और तो से तरा तरा तरा तरा। तो से सारे कि बाबा पक्षी समर्पित किया और बाबा देवते दे देवते दे ही दे दे दे आशीष रूमी और आशुतोष रूमी कुमार का अंसर मुट्ठी का बांह का साथ विक्रसित है दुनिया के साथ में सबका विद्यास्त्र सिद्धिशाखा के लिए बावा और सब के ज्ञान का जो बालों का श्री कामना जिस दिन बावा विश्वासियों ने किसान प्राणी यहाँ पर देखना मेरा चिंता <laughs> कौन कर सके मतलब तो पर चलो सही है हम भी तक और चेक करवे के पर को नाम तक इस बात से बिक आई रुततन और तो सिर्फ कोशिश करते हैं और ये हम इसको भी हम करते हैं फ्रेंड्स एवरी का पूर्व रचना भी है, आपको भी इसे आने को दिया है, और वो छापी भी है, वो छापी भी ना होने के कारण जब चलने होंगे, तब चलने के लिए केवल आश्विन तारीख और फिर हाँ, मैं तो पार्टी जेंट्स के सामने नहीं है कि साक्षात गुरु दर्शन करके प्राप्यते बना है तो प्रेम तक की दृष्टि है उसको साध करने की क्षमता किस देव में है इसके बाद में स्व मंत्र आ ये फिर चुप में गुरु की बात भक्ति का चरित्र शिक्षा पा रही है जो मेरे साथ सूरज गुरु जी बाबा जैसे मैं वैष्णव इनकी पंक्ति हो गई है उसका कुछ नहीं होता अब गुरु ये बात नहीं से बोलो हम सब गुरु गुरु की तैयारी करोगे तो तीन नंबर वाला श्री हो रहे हैं। और पुर्ण पुर्ण अपने देना चाहे उस तो समय श्री किशोर जी ने प्रकट होकर के तो बीच जो है वो है वो बात ये तो बन का करती है सनक दिखा है बड़ा हिल हुआ वो इसे पर नहीं आता है कौन से चिकित्सा नहीं है तो भी सालों हम ये मान सकता है वो से उनके के में में और और और दिशा दिशा दिशा तो आपकी ये है कि साक्षात दर्शन अवतारे करके साल जो महापुरुष है जब भी भी भी साक्षात साक्षात साक्षात द्वारा हैं एक तो एक बार बार कोई जिसने का प्राप्त करके महापुष्टि है हमारे बाबा बड़े बाबा पूछने में भजन करते हैं पहले वो पत्थर की पौड़ा चलते हैं तो पत्थर की पौड़ा की अग्नि थी उसमें पत्थर के ऊपर आखिरी टेक्स्ट चार करके पत्थर की पौड़ा की अग्नि थी तो पहले आग और तरबाती पौड़ा की आग और तो और जो पत्थर का था क्या लिखो वो क्या कुछ सब कुछ नहीं को ने उनको अगर करके बाहर जब रखा दश्ण, दश्ण के तो एक एक का क्षेत्र तो में आता है कि वे उनको तो जब जब दर्शन देते हैं, तो से कोई दर्शन करते श्री गुरु को प्रिय देव आ नमस्कार समेत चित्त करा है परफेक्ट हो सके गुरु आ पातक से दाउन के संकल्प ये घटनाएं जो प्रधानमंत्री ने कही और सुना सेंटर निकलते लोग और रूसी कार मार्कर का मास्टर लिए तू कौन थी आप कौन होती देखते सारे तो ये टेक्निकलली डिफरारेड ये नहीं होते ऐसी क्षमता करो अब तो ये बड़ा ठीक होना चाहिए बिकॉज़ कि ये फंक्शन डी चार्ज तब मुझे एक बात क्लियर बात समझ में आ सकती है एक ये सभी में आए को श्री देते हुए तो so, एक बार ये देखों से कतार से कौन देश में भक्तों का प्रतिज्ञा करता है से प्रतिज्ञा करता है से और फिर प्रभु से भी कौन जाए और जनता दर्शन <advisory> साथाथा, साथाथा, साथाथा, देखे देखे देखे <देखे में सब लोग आप आनंदित हो रहे हैं और के जितने भी प्रवासी प्रवासी देवता दु फिर भी मनुष्य आकर्षित करता तो देखे देखे ने तो तो ने के ने ने ने इस महापुरुष किया एक का कहे अनेक अनेक संस्कार कि उनके दर्शनों को आपके प्राप्त नहीं कर चाहते उन महाप्रभु का दर्शन हुआ दर्शन भ्रक्त जो हो गया साक्षात नहीं आ पाए उनका उद्धार करने के लिए सौ कहने लगे किसी जीव में कोई जो कि जैसे जैसे जैसे कोई जीव है उनमें आविष्ट करके संसार तुमने क्या के के के कर के तो इसके प्रवेश करते पर श्री कार्य की वो आविष्ट देखिए सही जीव में अपनी शक्ति कर का प्रचार करते हैं इसलिए सभी देशों में प्राप्त होता है हम सब देशों में वैष्णवों का दर्शन प्राप्त होता है और वहां के लोग वैष्णव का, का तो दर्शन करके इस प्रकार श्री जैसे विशेष रूप से रंग दर्शन करते हैं गुरु दृष्टि जैसे के या में गांव नाम के एक एक भक्ति के उत्तम श्री दोस्तों को करने की इच्छा और उन्होंने में द्वारा अनेक लोगों को का काम किया ना को ना को गया न तो हृदय कार्य करते हैं कर्म को मत होते कर्म कर रूप में ऐसा आवेश आ जाए महाप्रभु के जो दर्शन महाप्रभु के लिए सब तरीका ये हमका विराजमान हो और उस दिन श्री नगोल के अंग्र की काफी श्रीमद महाप्रभुमाने से काम सदा वैसाई का देख पाया जिसको भी देखें उसको कहें कृष्ण रहोष रहो और उनका दर्शन करके सब प्रतिदिन इस बात को सुनकर बारे शिवान सेना हमारा विचार आवेश है कहीं परिशा करी। परिशा करी के हम प्रतीक्षा कर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 है डायरेक्टली चलिए 4 अक्टूबर सब लोग दर्शन मंदिर के जा रहे हैं चेयरमैन आर को बोलना चालू होगा अब की अब चलिए चलते हैं आसन शिविर के दाता ये का है स्वागत आज ऊंचाई वे और आमृष अब आप जब उनको निजाइन की बात करें जिसको करेंगे शिक्षण का सेव आते न तो आपके लिए होगा और न क्षात न क्षात के उनके लिए नहीं बल्कि जिसको निजाइन बोलें भी तो है, फिर तो तो की उसका भगवान तुम आपका मंत्र कोई साह करके श्री शेन का जो मंत्र है उस मंत्र को कौन वो आप मुन्नु को इनमें स्पष्ट करेगा? एक बार भयंकर आहार निश्चय है, ध्यान से सुनो। तो कौन वे बातें कहता है? तुम्हारे बारे में बातें मारे बिशाबों निश्चराबों में त्रितुलों एक अविश्वास अच्छा मंत्र अविश्वास मंत्र का आगी। आगी। ये अवतार तो पता है एक अवतार पता है साक्षातवतारूसरा बतायावत में अवतारे हैं कभी कभी जब दर्शन तो और तो तो है कि किसी जीव में भी भगवान का आदि दे जाता है शिव से एक प्रसन्न हो गए प्रसन्न श्री उनके चना बनता है पर इसीलिए श्रीमान प्रभु माँ प्रभु के पास ही उनके चना बनता है फिर भी कर दो अब श्रीमान प्रभु के साथ से उनके अब उनका बनता है श्रीमान प्रभु में अब भाभी दायिना है अब उनके एक ही स्वरूप अनेक चना में आपको बनकर कर दो उसका जैसे शिमा के मंदिर में भी एक एक वो उस समय को साथ और प्राण जी तो ये रथयात्रा के अवसर पर सात हैं तरह पुरुष है सात हैं सात उसका समुदाय है सब अपने समुदाय तो इन एक काल शशि मंदिर द्वितिया मंदिर शिवा एक काल जो भौरा भरा है शुम शुंग और आप तो को का उसके आविर्भाव होकर के श्री महाप्रभु कर रहे हैं शचि महाप्रभु ये कहकर के प्रभाव फिर उन्हें ये तो कोई नहीं थी जो कोई बात है जो नहीं कुछ है क्षमा करूंगा मैं ठीक है वो और मुझे मुझे इन आगरे। आगरे। आगरे। इन तो की के थोड़ा भोजन किया पर तू ये समझ है तो दिन खूब सबको को शामिल करता है वह कंटेन करता है तो जे आरु अपने वर्ष में उसको पता है ऐसे इतने महानों की अर्बन अब इंडिया जो है वो बेकार बांध है कि इन जो इन औरंग उन राज्यों को उसका गोविज जन गोपांन गोन राम है लोनी राम